ये वाला है ये देखना समान भी विभक्ति का एक साधन करना चाहिए आत्मज्ञान में सष्टी व्यक्ति है और केवल क्या है सी व्यक्ति है और निष्प्रेस हेतु तो में प्रथमा है ना तो फिर ऐसा करना के, आत्म केवल आत्मज्ञानस हेतु केवल आत्मज्ञान का तो मोक्ष हेतुत्व है केवल आत्मज्ञान का तो मोक्ष हेतुत्व है किन्तु केवल आत्मज्ञान का मोक्ष हेतुत्व है मोक्ष का हेतु कौन है केवल आत्मज्ञान केवल के इसलिए कहा है कि कर्म के सहित ज्ञान मोक्ष का हेतु नहीं है कर्म अंतरण की सिद्धि का हेतु तो है पर मोक्ष का हेतु नहीं है तो निश्रेयस हेतु कौन है केवल आत्मज्ञान तो निःश्रेयस हेतुत्व किसका होगा केवल आत्मज्ञान के का किंतु केवल आत्मज्ञान का मोक्ष हेतुत्व है ये कहा ना न ही प्रतिज्ञा मात्र वस् सिद्धि प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है उसने हेतु भी कहना चाहिए ना किसे पर्वतों मान ये प्रतिज्ञा हो गई ना तो इतने से वस्तु की सिद्धि नहीं होती कुछ हेतु कहना चाहिए तो वहाँ धूम को हेतु कहा जाता है धूमवास प्रकार तो यहाँ हेतु कहा गया है ये हेतु किसने केवल आत्मज्ञान का मुख्य हेतु तो है क्योंकि वह भेद प्रत्यय का निवर्तक होने के कारण केवल फल को लेने वाला है भेद प्रत्यय का अर्थ है की भेद प्रतीति प्रत्येक अर्थ यहाँ पर होता है ज्ञान क्या होता है ज्ञान प्रतीति वृत्ति ये सभी प्रत्येक अर्थ हैं यहाँ पर क्योंकि भेद प्रतीति का निवर्तक होने के कारण कैवल रूप फल को देने वाला है कौन केवल आत्मज्ञान है ना तो ध्यान देंगे यहाँ पर तो कैवल रूप फल को देने वाला है तो फिर कैवल का हेतु हो गया निश्लेष का हेतु हो गया भेद प्रत्यय निवर्तक होने के कारण भेद प्रत्यय का निवर्तक कौन है केवल आत्मज्ञान तो केवल आत्मज्ञान का धेर प्रत्यनिवर्तकत्व होने के कारण वह केवल रूप फल को देने वाला है या केवल फलावसानक तो ऐसा लिखा है ना कि केवल रूप फल में केवल रूप फल के होने पर अवसान को प्राप्त होने वाला है या केवल रूप फल में केवल रूप फल के होने पर अवसान को प्राप्त होने वाला है या केवल रूप फल के होने पर नाश को प्राप्त होने वाला है कौन आत्मज्ञान आत्मज्ञान क्या है ये आत्माकार वृत्ति है तो वृत्ति भी क्या होती है कि निवृत्त होती है ना तो कब निवृत्त होती है केवल रूप फल को देकर तो केवल रूप फल के होने पर समाप्त होने वाला है ये मतलब है केवल रूप फल के होने पर समाप्त होने वाला है तो कह सकते हैं केवल रूप फल को देने वाला है है न क्यूँकी वह वेद प्रत्यय का निवर्तक होने के कारण कैवल रूप फल को देने वाला है आगे देखेंगे आत्मनी अविद्या ऐसे लगाएंगे कि आत्मा में आत्मा में अविद्या के द्वारा क्रिया कारक क्रिया कारक तथा फल रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि सदा से चली आ रही है नित्य प्रवृत्ता मतलब सदा से प्रवृत्त हो रही है सदा से चली आ रही है क्या चली आ रही है भेद बुद्धि का है ना भेद बुद्धिकर्थ भेद को विषय करने वाली बुद्धि और भेद क्या है hey? क्रिया रूप भेद को विषय करने वाली कारक रूप भेद को विषय करने वाली और फल रूप भेद को विषय करने वाली एक अद्वैत अभेद ब्रह्म को छोड़कर सब कुछ क्या है आपका भेद है है ना? तो लगाएंगे क्रिया कारक तथा फल रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि अविद्या के कारण सदा से चली आ रही है पंक्तिकर्थ ऐसे करेंगे आत्मा में अविद्या के द्वारा या आत्म विस्तयक विद्या के द्वारा भी कह सकते हैं मतलब तो आत्मा की अज्ञान के कारण ही तो भेद बुद्धि प्रवृत्त हो रही है ए? तो आत्मा में आरोपित अविद्या के द्वारा द्या ऐसा कह सकते हैं आत्मा में आरोपित विद्या के द्वारा क्रिया कारक तथा फल रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि अनादि काल से चली आ रही है हमने क्या किया आत्मा में अविद्या के द्वारा यह किया है न अविद्या के द्वारा क्या है भेद बुद्धि भेद बुद्धि किसके द्वारा है ना आत्मा में के कारण चली आ रही है हमने ऐसा किया अब देखेंगे तो भेद बुद्धि किस प्रकार चली आ रही है तो उसको समझाते हैं भेद बुद्धि को समझाते हैं कैसे मम कर्म में, मेरा कर्म है ये क्या है कि मम कर्म मम कर्म ये बुद्धि जो है ना ये कर्म को विषय करने वाली है कर्म रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि है जो क्रियाकारक फल भेद बुद्धि का है ना वहाँ क्रियाकर्थ है कर्म क्रिया का क्या अर्थ है हाँ ये मेरा कर्म है अब कारक से लेना है यहाँ पर क्या कर, पर कर्ता कारक का उदाहरण दिया कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ तो इस प्रकार क्या है कि कारक रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि होती है कारक रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि कैसी होती है मैं करता हूँ मैं करता हूँ ऐसी वृत्ति होती है ना मैं करता हूँ ऐसी वृत्ति होती है ऐसी बुद्धि होती है तो ये कारक रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि है आगे अमुषमय फलायदम कर्म कमुस्यामी अमुक फल के लिए इस कर्म को करूँगा तो यहाँ पर क्या है कि फल रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि है यहाँ दोनों बातें हैं अमुक फलाए इदम कर्म करिश्यामी हुँु... तो ये बुद्धि जो है ना ये क्या है कि फल रूप भेद को विषय करने वाली है साथ में कर्म मतलब क्रिया क्रिया रूप भेद को भी विषय करने वाली बुद्धि है यहाँ दो हो गए ना कर्म करिश्यामी कर्म मतलब क्रिया दोनों को जैसे समूहालंबन जैसी हो गई है बुद्धि है ना समूहालंबन बुद्धि हो गई है की इस फल के लिए इस फल की प्राप्ति के लिए इस कर्म को करूंगा, तो यहाँ पर क्या है फल रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि है साथ में क्रिया रूप भेद को विषय करने वाली भी बुद्धि है इस प्रकार यह अविद्या अनादि काल से चली आ रही है ध्यान देना मम कर्म मेरा कर्म है कर्म मतलब क्रिया जो क्रिया ऊपर कहा था ना क्रिया कर्म के लिए था मैं कर्म मेरा कर्म है मेरा कर्तव्य है मैं करता हूँ मैं करता हूँ ये बुद्धि किसको विषय करने वाली है कारक रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि हम उसमें ही यह बुद्धि हल रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि तथा क्रिया रूप दोनों को विषय करने वाली बुद्धि तो बुद्धि कही गई है ना आगे क्या है कि ये अविद्या काल से चली आ रही है तो ध्यान देना अविद्या के कारण ये बुद्धि होती है ना अविद्याण क्या होती है तो अविद्या होती है क्या कारण और ये बुद्धि क्या होती कार्य तो तो कार्य कारण में अभेद की विवक्षा से ऐसा कह दिया इस प्रकार यह अविद्या अनादिकाल से चली आ रही है कार्य कारण में अभेद की से कह दिया बात आई समझ में अब अथवा ये कर सकते हैं यार से इस प्रकार बुद्धि का मतलब इति है ना इस प्रकार भेद बुद्धि का कारण यह अविद्या अनादिकाल से चली आ रही ऐसा भी अर्थ कर सकते है कह सकते है ना इति काेंगे इस प्रकार इस प्रकार भेद बुद्धि का कारण यह अविद्या जो तो पूर्व में किसका वर्णन हुआ है भेद का। तो भेद बुद्धि का कारण या विद्या से चली आ रही है ऐसा व्याख्यान कर लो अथवा हाँ। अब ध्यान देना मैं कर, क्या मेरा कर्म है ना तो कर्म का भी आरोप किसमें हो रहा है आत्मा में मैं करता हूँ तो कर्तित्व का आरोप यहाँ आत्मा में कर्तृत्व का आरोप यहाँ और ये क्या है की इस फल के लिए तो अब इस फल की प्राप्ति के लिए तो फल का फल वो अब किसने रहा अपने में तो फल का भी अपने में हमने अभी इस प्रकार पंक्ति लगाई है कि आत्मा में अविद्या के द्वारा क्रियाकारक तथा फल रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि अनादि काल से प्रवृत्त हो रही है ये लगाया ना वैसे ऐसा लग सक अन्य प्रकार से भी लग सकता है क्या की अविद्या के द्वारा आत्मा में अविद्या के द्वारा अविद्या के द्वारा वो उतना अच्छा नहीं है देखो अविद्या के द्वारा आत्मा में क्रिया रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि कारक रूप भेद को विषय करने वाली वो उतना जमता नहीं है क्यों सब कुछ तो आत्मा में ही है ना बुद्धि भी आत्मा में है सब कुछ ये ज्यादा ठीक है जो पहले मैंने बताया वही ठीक है और देखें तो बताया ना मैंने आत्मा में अविद्या के द्वारा ये ठीक है है ना आत्मा में आत्मा में आरोपित अविद्या किसमें है हाँ ये मतलब आत्मा में अविद्या के द्वारा भेद बुद्धि सदा से चली आ रही है तो ये अविद्या बताए ना अविद्या को बताते हैं। अविद्या से निवर्तक विद्या बताई जाती है अस्या अविद्या या निवर्तकम सब विद्या का निवर्तक निवर्तकम तो सकेंगे ना तो एक किसका विशेषण है आगे लिखा है आत्म ज्ञानम लिखा है ना ज्ञानम के साथ इसका संबंध है जैसे समान विभक्ति वाले का एक साथ अन्य होता है वैसे समान लिंग वालों का भी एक साथ अन्य होता है तो नकुंसकलिंग है ना निवर्तकम तो यहाँ क्या है ज्ञान निवर्तक कौन है ज्ञान कैसा ज्ञान आत्म ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप क्या है वो मध्य में लिखा हुआ है इस अविद्या का निवर्तक मैं यह मैं केवल अकर्ता क्रिया रहित फल रहित हूँ है न केवल केवल मतलब अभुजी मतलब भेद के अभाव वाला द्वित के अभाव वाला या मैं केवल हूँ और क्रिया रही हूँ और फल रही हूँ क्योंकि अविद्या के द्वारा क्या होती है वो भेद बुद्धि होती है वो क्रिया कारक तथा फल रूप भेद को विषय करती है और यहाँ पर क्या है कि इन सभी से रहित ज्ञान क्या होगा जो ज्ञान का विषय क्रियाकारक और फल होगा वहाँ ज्ञान का विषय तो क्या होगा अभेद होगा ज्ञान का विषय क्या होगा हाँ ये भेद उसका विषय नहीं होगा कि यह मैं केवल अकर्ता क्रिया रहित और फल रहित हूँ मत्ता अन्य कश्य ना मेरे से भिन्न कोई, कोई, तो कोई नहीं है मेरे से भिन्न कोई नहीं है केवल कश्य अस्थित मेरे से भिन्न कोई नहीं है इत एव रूपम उत्पद्य मानम आत्मविश्यम ज्ञानम इस प्रकार उत्पन्न होने वाला आत्मविश्य ज्ञान इस प्रकार उत्पन्न होने वाला हाँ लगाना इत एव रूपम करत है इस प्रकार उत्पद मानम करते उत्पन्न होने वाला इस अविद्या का निवर्तक आत्म सेकान उसको यहाँ खींच लीजिए ऊपर वाले को इस एवं रूपम उत्पन्न मानम इस प्रकार उत्पन्न होने वाला अत्या अविद्या उसका अंत में यहाँ कर दिया ना आत्मसेयक ज्ञान ये ज्ञान जो है ना ये ज्ञान का विषय क्या है अभेद ब्रह्म है ना केवल केवल का अभेद तो ये ज्ञान किसका निवर्तक होगा भेद बुद्धि का उत्पन्न होने वाला ज्ञान भेद बुद्धि का निवर्तक है किसका निवर्तक है लिखा है ना आगे भेद बुद्धि का निवर्तक है और भेद बुद्धि का एक विशेषण है कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भेद बुद्धिष्ठी एक विचनात् है ना और कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भी ष्ठी विचनांत है तो समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय करेंगे तो भेद बुद्धे का वो विशेषण हो जाएगा की कर्मो में प्रवृत्ति का हेतु कर्मो में हेतु भूत करके हेतु कर्मो में प्रवृत्ति का हेतु क्या है भेद भेद होने से कर्म हो में प्रवृत्ति के हेतु का निवर्तक है कौन निवर्तक है ज्ञान अब इसको को दोबारा लगाइए अच्छा अब दोबारा लगाएंगे यहाँ पंचमी है ना निवर्तक तो इसकी संगति होना चाहिए लगाएंगे आप देखिए यह यह हमें केवल अकर्ता क्रिया रहित फल रहित हूँ मेरे से अन्य कोई नहीं है मत अन्य कष्ट ना इस रूपम उत्पन्न इस प्रकार उत्पन्न होने वाला आत्मस्य ज्ञान इस अविद्या का निवर्तक है क्या इस प्रकार उत्पन्न होने वाला आत्मस्य ज्ञान इस अविद्या का इस अविद्या का जो ऊपर कही गयी है ना इस अविद्या का निवर्तक है जिस अविद्या के कारण वेद बुद्धि होती है पंखी लगी इस प्रकार उत्पन्न होने वाला आत्मश्च ज्ञान इस विद्या का निवर्तक है हो गया क्यों तो ये आगे हेतु है क्योंकि वह ज्ञान कर्मों में प्रवृत्ति के हेतु भेद बुद्धि का निवर्तक है लग गया क्योंकि वह ज्ञान अथवा उस ज्ञान का निवर्तकत्व तो है ना क्योंकि उस ज्ञान का कर्मों में प्रवृत्ति के हेतु भेद बुद्धि का निवर्तकत्व है या क्यूँकी वह ज्ञान कर्मो में प्रवृत्ति के हेतु भेद बुद्धि का निवर्तक है पंक्ति लगी ध्यान देंगे आज पाठ जहाँ से आरम्भ हुआ है वहां देखेंगे आत्मज्ञान ज्ञान से तू केवल यहाँ तू लिखा है ना केवल आत्मज्ञान का मोक्ष हेतु है केवल आत्मज्ञान ज्ञान मोक्ष का हेतु है तो तू पद का प्रयोग क्योंकि या भाष्यकार बताते हैं तू शब्द तू शब्द दो पक्षों की व्यावृति के लिए है तू शब्द दो पक्षों की व्यावृत्ति के लिए है ये देखो यहाँ पर एक पक्ष कहाँ पर बताए गए थे ये देखेंगे पूर्व पेज में देखेंगे पेज में शास्त्र के उपसंहार का प्रकरण मिला गीता शास्त्रे इस गीता शास्त्र में परम निश्रेय का साधन निश्चित किया हुआ श्रेय का साधन क्या ज्ञान है क्या कर्म है अथवा मिलाकर दोनों है इसमें तीन पक्ष कहे गए ना तो दो पक्ष का निराकरण होगा किसका कर्म और उभयम लगा अच्छा अब देखो यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे तू शब्द दोनों पक्षों की व्यावृत्ति के लिए है जिस पक्ष की व्यावृति के लिए है यहाँ पर भाष्यकार से हम बोल रहे हैं केवल व्याकर्म कर्मभ्या न लिखा है ना हुँ! कि ऐसा लगाएंगे केवल व्याकर्म कर्म्या केवल कर्मो से निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं होती है केवल कर्मो से निश्रेयस की प्राप्ति एक पक्ष की व्यावृत्ति होगी अच्छा दूसरे पक्ष की व्यावृत्ति देखेंगे क्या ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम निश्रेयस प्राप्ति न क्या और ज्ञान कर्म को मिला करके भी निस्ट की प्राप्ति मतलब ज्ञान कर्म के समुच्चय से भी निस्ट की प्राप्ति नहीं होती है लग गया तो दोनों पक्षों का निराकरण हुआ ना इस प्रकार दोनों पक्षों का इस प्रकार दोनों पक्षों की निवृत्ति हो जाती है या दोनों पक्षों की व्यावृत्ति हो जाती है निवृत्ति और व्यावृति एक ही है निराकरण लग गया अब ध्यान देंगे तो दोनों पक्षों का निराकरण किया है ना तो इसी में यह बताने है ना कि केवल कर्म से कर्म से क्या है निःश्रेस की प्राप्ति नहीं हो सकती हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है उसको बताते हैं ध्यान देंगे मोक्ष क्या है जन्य नहीं है मोक्ष तो अपना स्वरूप मान करके मोक्ष को आत्मा का स्वरूप मान करके क्या कहा जाता है वह जन्य आत्मस्वरूप ही मोक्ष है तो आत्मस्वरूप तो जन्य नहीं है तो आत्मस्वरूप होने के कारण मोक्ष भी जन्य नहीं है जन्य नहीं है मतलब कार्य नहीं है तो अब वो नित्य हो गया ना मोक्ष तो ध्यान देना कर्मों के द्वारा कि किस नित्य वस्तु की प्राप्ति होती है कि अनित्य की और मोक्ष कैसा है तो वो कर्मों से प्राप्त हो सकता है कठ में आया है नाप्य थे तद ध्रुवम अध्रुवही प्राप्त थे तद ध्रुवम अध्रुव कर्मो के द्वारा अध्रुव मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है मतलब क्या है की ये अनित्य कर्मो के द्वारा नित्य परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वही बताते हैं का अर्थ निट्ट्ट। हाँ। तो है यहाँ पर निश्चित उसमें भी निश्रेयस लिखा है ना है अच्छा श्रेयस निश्रेयस लिखा है ना और मोक्ष का निवने के कारण क्या निश्रेयस हाँ वो पाठ ठीक है इसमें गलत है निःश्रेस्त से ना अब ठीक हो गया इसका पाठ गीता प्रेस का पाठ शुद्ध है आपने ठीक क्या है निश्रेय पाठ शुद्ध करो गीता प्रेस का पाठ शुद्ध है हाँ निश्रेय स्त से और मोक्ष का नित्व होने के कारण उसका कर्म साधन नहीं हो सकता है कर्म किस वस्तु का साधन होता है अनित वस्तु का नित्य वस्तु का साधन करने नहीं होता है ये बंगलोर से है अब पाठ देखेंगे वो भी लेंगे दे दे। हाँ यहाँ जो है ना जब इसमें ज्ञान और कर्म दो की बात भाष्यकार करते हैं तो भाष्यकार के मतानुसार उपासना कर्म की कोटी में जाती है है ना कर्म और ज्ञान जब दो की बात भाष्यकार करें उस समय जो है ना उपासना कर्म की श्रेणी में चली जाती है सभी का सब, सब सब उसी में कर हाँ हाँ मानस कर्म हो गया जो जप वगैरह जो है ना ये मानस कर्म हो गया मानसर्म हो गए जप मानस कर्म हो गया तीर्थ यात्रा जो भाई के आई है क्या कर्म हो गया ऐसा अलग अलग सब है ना पाठ जो है ना जो वाचिक कर्म हो गया अलग अलग लेके अब देखेंगे न और रामानुज के अनुसार ज्ञान भी दो प्रकार का है जो परमात्म विषय ज्ञान है उसको भक्ति कहते हैं और उसके पूर्व में जो अपनी आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान होता है उसको ज्ञान योग कहते हैं तब ज्ञान योग से भक्तियोग को श्रेष्ठ कहते हैं अपनी आत्मा को विषय करने वाला ज्यान? ज्ञान ज्ञान योग है और परमात्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है वो क्या है भक्ति को भक्ति योग है क्योंकि भक्ति भी ज्ञानी है तब तब वो ज्ञान से और यहाँ भी जो है ना भक्त्याल क्या गीता में भक्त यहाँ भाषाकार ने शंकराचार्य ने भी अन्य भक्ति का ज्ञान कर दिया है तो ज्ञान कैसा ज्ञान आवृति रूप ज्ञान जो ब्रह्मस्त्र आवृति साथ आवृत्ति रूप ज्ञान क्या है उपासना है भक्ति है वो अलग अलग अपनी परिभाषाए हैं शंकर सिद्धांत में जो है ना उपासना कर्म के अंतर्गत है उपासना कर्म के अंतर्गत रामानुज की यहाँ भी जो है ना सभी उपासनाएं जो है ना ज्ञान योग की श्रेणी में नहीं है जब पाठ वगैरा तो भक्ति जिसको कहते हैं, वो वो हैं। हालांकि उत्कृष्ट कर्म है श्रेष्ठ कर्म है अहर जो कृति पूर्वक परमात्मा का स्मरण है ना उसको ही भक्ति पद से मुख्य भक्ति पद का वाक्य वही है बाकी भक्ति के साधन है नवधा भक्ति हाँ तो ये भाषाकार चंद्रा भगवान के अनुसार ये क्या है कि उपासना भक्ति कर्म के अंतर्गत है है ना ज्ञान श्रेष्ठ है भक्ति श्रेष्ठ नहीं है यहाँ पर आप ठीक बोला आपने और मोक्ष का होने के कारण या और मोक्ष का नित्यत्व होने के कारण उसका कर्म साधनत्व संभव नहीं है वास्तव और मोक्ष नित्य होने के कारण उसका कर्म साधन नहीं हो सकता है कर्म साधन क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि वो नित्य है, है।, है। और कर्म किसका साधन होगा जो वस्तु आने। आने। उसी को व्यतिरक के द्वारा स्पष्ट करते हैं ही करते क्योंकि ही वस्तु नित्य वस्तु कर्मणा ज्ञानेन एन वा करिये क्योंकि नित्य वस्तु कर्म अथवा ज्ञान से नहीं की जाती है या नित्य वस्तु कर्म अथवा ज्ञान से प्राप्त नहीं की जाती है नित्य वस्तु कर्म अथवा ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है ठीक है तो हाँ यहाँ पर जो है ना प्राप्ति क्रियता ऐसा समझ लेना क्रियते से प्राप्ति ले लेना अथवा उत्पत्ति ऐसा ले लेना है, है ना कि नित्य वस्तु कर्म अथवा ज्ञान के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है उत्पन्न नहीं, नहीं।, नहीं की जाती करना मतलब उत्पन्न करना क्योंकि नित्य वस्तु कर्म अथवा ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है या ज्ञान कर्म अथवा ज्ञान के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती क्योंकि नित्य वस्तु कर्म अथवा ज्ञान के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है या प्राप्त नहीं की जाती है ऐसा भी कह सकते हैं कि वो क्यों आत्मोक्षा आत्मस्वरूप आत्म स्वरूप अपना प्राप्त ही है तो उसको प्राप्त भी नहीं करना है कहते हैं ऐसा केवलम ज्ञानों की ये पूर्व पक्ष आया कर केवलम ज्ञानोपी तो केवल ज्ञान भी अनर्थक है केवल ज्ञान भी ये पूर्व पक्ष हो गया ये क्यों कहा क्योंकि ज्ञान से भी वो बोला ना कि नित्य वस्तु कर्म अथवा ज्ञान से प्राप्त नहीं की जाती है तो so, इस पर जो है ना पूर्व पक्षी ने कहा तो फिर केवल ज्ञान भी अनर्थक हो गया क्योंकि ज्ञान से क्राप नहीं किया जाएगा ऐसा तर केवलम ज्ञानम भी अनर्थकम तो केवल ज्ञान भी अनर्थक है ये पूर्व पक्षी ने कहा सिद्धांती सिद्धांति ना ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना कि केवल ज्ञान भी अनर्थक है क्यों अविद्यावर्तकत्व है क्योंकि केवल ज्ञान का अविद्यावर्तकत्व होते हुए या केवल ज्ञान अविद्या का निवर्तक होते हुए उसका कैवल रूप फल देखा गया केवल रूप फल शब्दार्थ ये है कि केवल रूप फल पर्यंत रहने वाला देखा गया है केवल रूप फल केवल रूप फल में उसका अवसान देखा गया है किसका क्या निकाल तो अविद्या का निवर्तक होते हुए उसका केवल रूप फल देखा गया है या केवल रूप फल उसका प्रत्यक्ष है केवल रूप फल कैसा है दृष्टम का है यहाँ पर ज्ञातम प्रत्यक्षम अनुभव सिद्धम भी कह सकते हैं कि अविद्या का निवर्तक होते हुए उसका केवल रूप प्रत्यक्ष देखा गया है विष्टम और अनुभव सिद्धम भी कह सकते हैं अनुभव सिद्ध है। अब इसको जो है समझाते हैं अविद्या रूप तम के निवर्तक ज्ञान का अविद्या रूप तम के निवर्तक ज्ञान का कैवल फला अवसानत्व रेखा गया है या केवल फल को केवल फल प्रदत्व देखा गया है कैवल फल प्रजत्व देखा गया है केवल फल को देने वाला देखा गया है रूप तम के निवर्तक ज्ञान का केवल रूप फल को देने वाला देखा गया है हैं लग जाएगा रूप तम के निवर्तक ज्ञान का केवल रूप फल प्रदत्व देखा गया है इसमें दृष्टान्त अब आजा दाष्टान्तिक पहले बोल दिया दृष्टान्त बाद में आ रहा है जैसे रज्जु आदि के विषय में रज्जु आदि से क्या ले लेंगे सीपी? सीप, का तो रजू आदि के विषय में सर्प आदि का अज्ञान मतलब सर्प का अज्ञान होने के तो, तो क्या होता है रज्जु की भ्रांति ठीक है एक मिनट रस्सी को साफ समझता ना अच्छा, है ना व्यक्ति अच्छा ठीक है आदि के विषय में सर्प आदि के अज्ञान या सर्प आदि की भ्रांति सर्प आदि की भ्रांति आदि से क्या लेना है वहां पर आपको रजत रजत लेना है रज्जु आदि के विषय में सर्फ आदि की भ्रांति के कारण तम। यहां भ्रांति और भ्रांति का कारण क्या है तम ध्यान देना रज्जु में सर्फ की भ्रांति का अनेक कारण है जैसे वस्तु को दूर होना प्रकाश का मन होना तम होना चक्षुदोष होना ये कारण है ना तो यहाँ पर भ्रांति का कारण किसको कह दिया तम को है ना तम मतलब का का होना का होना मंद प्रकाश ऐसा कि रज्जू आदि के सर्पादी के विषय में की कारण कौन है तम अब उस तम उस का कौन होता है प्रदीप कि तम के निवर्तक प्रदीप का प्रकाश रूप फल के समान तम के निवर्तक प्रदीप का फल क्या है प्रकाश है ना ऐसा लगाना जिस प्रकार रज्जू आदि के विषय में सर्फ की भ्रांति के कारण तम के निवर्तक प्रदीप का प्रकाश फल होता है प्रकाश फल उसी प्रकार पहले आइए रूप रूप तम के ज्ञान का रूप फल अविद्याल देखा जाता है लग गया उसके साथ संबंध पहले के साथ विनिवृत्त सर्फ विकल्प कि यहाँ पर सर्प के विकल्प से रहित सर्फ के विकल्प से रहित सर्फ के विकल्प से रहित केवल सर्व के विकल्प से रहित केवल रज्जू को दिखाना प्रकाश का फल है प्रकाश का ही है ना मतलब में है तथा है ना बाद में तो तथा के कारण यथा का अध्यार कर लेना जिस प्रकार सर्फ के विकल्प से रहित केवल रज्जू को प्रकाशित करना या केवल रज्जू का बोध कराना प्रकाश का फल है सर्फ के विकल्प से रहित केवल रज्जु का बोध कराना जैसे प्रकाश का फल है उसी प्रकार ज्ञान का फल उसी प्रकार तथा ज्ञानम लिखा है ना तो लगा लेना उसी प्रकार ज्ञान का फल उसी प्रकार ज्ञान का फल क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा लगा लेना कि भेद के विकल्प से रहित भेद के विकल्प से रहित कैवल रूप फल की प्राप्ति कैवल रूप फल की प्राप्ति लगाएंगे तथा तरण यथा का अध्ययन करेंगे जिस प्रकार सब, जिस प्रकार सब के विकल्प से रहित केवल रज्जु से रहित केवल रज्जु प्रकाश का फल है सर्व के विकल्प से रहित केवल रज्जु प्रकाश का फल है या केवल रज्जु का बोध प्रकाश का फल है सर्व के विकल्प से रहित केवल रज्जु का बोध प्रकाश का फल है तथा ज्ञानम करते उसी प्रकार ज्ञान का फल ज्ञान का फल क्या होगा बोलो भेद के विकल्प से रहित फल की प्राप्ति लग गया अब इसको समझाते हैं चार दृष्टार्थ नाम और दुष्ट प्रयोजन वाले दुष्ट प्रयोजन वाले कर्म क्या जिसे छिरी क्रिया छेदन क्रिया मतलब काटना और अग्नि मंथन क्रिया अग्नि का मंथन करते अग्नि प्रकट करने के लिए तो छेदन क्रिया और अग्नि मंथन क्रिया ये दुष्ट प्रयोजन वाली है कि अदृष्ट प्रयोजन वाली है दुष्ट प्रयोजन वाली है दृष्ट प्रयोजन वाली छेदन क्रिया और अग्नि मंथन आदि क्रियाओं में लगे हुए कर्ता आदि कारकों का व्यापृत कर से लगे हुए या ऐसा लगाना दृष्ट प्रयोजन वाले छेदन क्रिया और अग्नि मंथन आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाले इन क्रियाओं में लगे हुए या इनको संपन्न करने वाले कर्ता आदि कारकों का कर्ता आदि कारकों का इसका फल बताते हैं द्वैधि भाव द्वैधि भाव कर छोटा दो टुकड़े होना तो द्वैधि भाव किसका फल है छिवी क्रिया का छेदन क्रिया का और अग्नि दर्शन कराकट्य अग्नि प्राकट्य किसका फल है अग्नि मंथन क्रिया का और वहाँ पर आदि है ना जैसे मंथन आदि क्रिया तो आदि से जो वहां पर क्या लेंगे वो क्या है कि आप वो यदि आप पठ ले लेंगे तो उसका फल क्या होगा पाठ की तैयारी अलग अलग ले लेना ले उनकी देखना और दुष्ट प्रयोजन वाली छेदन क्रिया तथा अग्निमंथन आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाले कर्ता अधिकारकों का द्वैधी द्वैधिभाव तथा अग्नि प्राकट आदि फल से अतिरिक्त फल इन फलों से अन्य फल वाले कर्मांतर इन फलों से अतिरिक्त फल वाला कौन हुआ अन्य कर्म अन्य करो में प्रत्न असंभव है अन्य करो में प्रतन ध्यान देना जो व्यक्ति द्वैधि भाव रूप फल चाहता है प्लस दो टुकड़े रूप फल चाहता है वो क्या करेगा छेदन क्रिया करेगा और जो अग्नि प्राकृत रूप फल चाहता है वो क्या करेगा तो वो क्या है कि अन्य करो में प्रयास कर सकता है लगाना और दृष्ट प्रयोजन वाली खेतन क्रिया तथा अग्निबंधन आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाले कर्ता आदि कारकों का द्वैधिभाव तथा अग्नि दर्शन आदि रूप फल की अपेक्षा अन्य फल के जनक कर्मांतर में प्रयत्न असंभव है यथा लगाया है ना दोबारा लगाइए लग गया कोई समस्या तो नहीं ना चलो फिर आगे तथा उसी प्रकार दिष्टार्थाया ज्ञान निष्ठा भी एक मानस क्रिया है ज्ञान निष्ठा भी तो मन से संपन्न संपन्न की जाती है ना तो ज्ञान निष्ठा जो ज्ञान योग एक ऐसा कर, मानस क्रिया है ये कहा भी ज्ञान निष्ठा क्रिया भाष ने कहा है ना हाँ रूपभूत तो ज्ञान तो क्या है वो क्रिया नहीं है वो साध्य नहीं है वो सिद्धि है लेकिन जो वृत्ति ज्ञान है ना मोक्ष का साधन उसके लिए बात आ रही है उसी प्रकार से दृष्टि प्रयोजन वाली ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया में लगा हुआ ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया में लगा हुआ मतलब ज्ञान योग रूप क्रिया को संपन्न करने में लगा हुआ तो ज्ञान निष्ठारूप क्रिया का दृष्ट प्रयोजन है प्रत्यक्ष प्रयोजन है प्रत्यक्ष प्रयोजन क्या है अभी ज्ञान या मोक्ष प्रत्यक्ष फल है ना उसका उसी प्रकार से दृष्ट प्रयोजन वाली ज्ञान निष्ठारूप क्रिया में लगे हुए ज्ञाता आदि रूप कारकों का ज्ञाता आदि रूप कारकों का जो ज्ञान योग में लगा है वो ज्ञाता है की ज्ञाता आदि कारक का आत्म केवल रूप फल जो ज्ञान निष्ठा क्रिया में लगा है वो किस फल को चाहेगा आत्म केवल रूप फल चाहेगा की आत्म कैवल रूप फल से आत्मकैवल रूप फल की अपेक्षा अन्य फल के जन के कर्मांतर में प्रवृत्ति असंभव है आत्म केवल रूप फल से अतिरिक्त अन्य फल के जनक कर्मांतर में अन्य फल है ना, ना? यहाँ पर अन्यत फलम यश अन्य फल वाले या अन्य फल का जनक है ना अन्य फलम यश्य अन्य फल वाला या अन्य फल के जनक कर्मांतर में प्रवृत्ति असंभव है मतलब क्या जो ज्ञान स्थान में लगा हुआ है वो अन्य फल के जनक कर्मांतर में प्रवृत्ति उसकी असंभव है बसपज में आती है ना क्योंकि जो आत्म कैबल रूप फल चाहता है वो अन्य फल स्वर्गादी फल के जनक कर्मांतर में प्रवृत्ति असंभव है इसी कर्थ इसलिए कर्म संहिता ज्ञान निष्ठा देते इसलिए कर्म के सहित ज्ञान निष्ठा संभव नहीं है क्यों उसको अपेक्षा ही नहीं है जब कर्म का फल नहीं चाहेगा कर्म क्यों करेगा यहाँ पर जो है ना ये ध्यान देंगे अब यदि पूर्व ऐसा कहना चाहे जैसे एक ही व्यक्ति भोजन क्रिया और अग्निहोत्र क्रिया दोनों को सम्पन्न करता है दोनों करता है न भोजन भी करता है और अग्निहोत्र भी करता है उसी प्रकार से क्या है की वो ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया करे और कर्म योग करें ज्ञान निष्ठा क्रिया भक्त में शब्द का प्रयोग किया ना इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया को करे और क्या करे योग करे जिस प्रकार एक ही व्यक्ति का अग्नि भोजन दोनों काम कर लेता है तो वही लगाइए भूज अग्नि औ क्रियावत ये समुच्चय की बात आई है ना की भोजन और अग्नि औतराधिक क्रिया के समान ज्ञान कर्म का समुचय हो जाए या कर्म के सहित ज्ञान निष्ठा हो जाए भोजन और होता जिस प्रकार भोजन और अग्नि क्रियाएं साथ साथ होती है इसी प्रकार कर्म के सहित ज्ञान हो जाए या मिलकर दोनों मुक्त के साधन हो जाए इति चेतक पूर्वक से कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो बताते हैं कैवल फले ज्ञाने यहाँ पर ध्यान देंगे कैवल्यम फलम यश यस कश्य ज्ञान तो यहाँ पर कैवल फल वाला ज्ञान या कैवल फल का साधन ज्ञान ये अर्थ करेंगे है ना न ऐसा नहीं कहना क्योंकि केवल क्यों रूप फल के साधन ज्ञान में केवल रूप फल के साधन ज्ञान प्राप्त होने पर केवल रूप फल का साधन ज्ञान प्राप्त तो होने पर क्रिया से यहाँ पर कर्म कि कर्म फल अर्थित असम्भव है या कर्म फल, फल इच्छा असंभव है कर्म फल की इच्छा असंभव क्यों वो क्या है कि कर्म फल की इच्छा छूण करके उसने कैवल फल के साधन ज्ञान में लगा कर्म कर्म के फल स्वर्ग आदि की इच्छा को छोड़ करके वो कैवल फल के साधन ज्ञान में लगा और जब वो ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब वो चाहेगा ये तो so, वही है कि कैवल रूप फल के साधन ज्ञान प्राप्त होने पर कर्म फल की इच्छा असंभव है लग गया ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ये हेतु है क्योंकि कैवल फल के साधन ज्ञान प्राप्त होने पर कर्म फल की इच्छा असंभव है ही अब इसको समझाते हैं दृष्टान्त से ही करते क्योंकि ही करते क्योंकि सर्वता तो तो है ना कि यहाँ पर भी जो है ना कि ऐसा लगाएंगे ये सर्वता सर्वतः तो के एक पर है तो ऐसा लगाने सर्वतः ऐसा लगाएंगे यहाँ पर संप्रचोद तो का है ना सर्वतः संपलतम ये उदक सक सर्वत संतम उदकम क्या कहेंगे यशमय सब प्रकार से परिपूर्ण उदक है यशमय प्रियोज सब ओर से परिपूर्ण जल है जिस प्रयोजन के लिए या सब ओर से परिपूर्ण जल है जिस फल के लिए जिसे ऐसा करेंगे की सब ओर से परिपूर्ण सब ओर से परिपूर्ण जल से संपन्न होने वाले नहीं एक मिनट क्या कहूँ सब ओर से परिपूर्ण उदक वाला कौन होता है जल से होता है ना अच्छा तो ऐसा लगाएंगे कि सब ओर से परिपूर्ण उदक वाला कौन हुआ से पैसा लगाना सब ओर से परिपूर्ण जलाशय का फल सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के फल स्नान आदि की प्राप्ति होने पर या सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के द्वारा उसके फल स्नान आदि प्राप्त होने पर सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के द्वारा उसके फल स्नान आदि प्राप्त होने पर लगी पंक्ति सर्वथा संके फले कुप तड़ाग आदि क्रिया की कूप तड़ाग आदि क्रिया ध्यान देना सब और पर जलाशय के द्वारा जिसको स्नान पान आदि फल सिद्ध हो जाता है वो तो कूप तड़ाग आदि की निर्माण क्रिया करेगा कूप तड़ाग आदि का निर्माण करेगा और फिर निर्माण करके क्या है कूप तड़ग से फल को चाहेगा क्या वही बता रहे हैं अब लगाएंगे ही कर करते क्योंकि सर्वता के सब ओर से परपूर्ण जलाशय के द्वारा उसका फल स्नान पान आदि प्राप्त होने पर कूप तड़ाग आदि की निर्माण किया कूप तड़ग आदि की निर्माण किया तथा उसके फल की इच्छा का अभाव तथा उसके फल की इच्छा का अभाव विटांस तो लगाना ही करते क्योंकि क्यूँकी जिस प्रकार सब ओर ऐसी परपूर्ण जलाशय के द्वारा उसके फल स्नान पान आदि संभव होने पर कूप के निर्माण की क्रिया और उनके फल स्नान पान आदि का अभाव होता है लग गया निर्माण की क्रिया और निर्माण का फल क्या स्नान पान वो कोई करेगा कूप से? अभाव होता है उसी प्रकार वह था ना उसी प्रकार केवल फले ज्ञाने प्राप्त की कैवल फल का साधन ज्ञान प्राप्त होने पर केवल फल का के साधन ज्ञान प्राप्त होने पर फलांतरे अर्थित की फलांतर की इच्छा नहीं हो सकती है फलांतर की इच्छा नहीं हो सकती है वह तत्न भूतायाम क्रियायाम अर्थित अथवा उस फलांतर के साधन भूत फलान्तर की साधन अन्य क्रिया की इच्छा नहीं हो सकती है ना तो फलांतर की इच्छा होगी और ना ही फलान्तर के साधन क्रिया की इच्छा होगी बात है इसमें जैसे सबूर्ण जलाशय के द्वारा स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध हो जाए स्नान पान आदि फल सिद्ध हो जाए तो कुप तडाक के निर्माण को करना चाहेगा तो कुप तड़क के निर्माण की इच्छा नहीं होगी और निर्माण करके उस कूप तटाग से फल की इच्छा नहीं होगी स्नान पाना आदि तो वही बताते हैं लग गया तो वही से फलांतर में ज्ञान प्राप्त होने पर फलांतरे अर्थित फलांतर की इच्छा नहीं होती है अथवा फलांतर के साधन क्रिया की इच्छा फलांतर मतलब स्वर्ग आदि फल और उसके साधन अन्य अग्निदि कर्मों की इच्छा नहीं होती है इसको समझाते हैं ही कर सकती राज्य प्राप्ति फले कर्मणी व्याप्रतस्त कि राज्य की प्राप्ति राज्य की प्राप्ति रूप फल के, के साधन कर्म में राज्य की प्राप्ति रूप फल के साधन कर्म में राज्य प्राप्ति रूप यस्मात राज्य प्राप्ति ज्ञान राज्य प्राप्ति ही फलम कि राज्य प्राप्ति रूप फल के साधन कर्म में लगे हुए मनुष्य की अब वो व्यक्ति खेत की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा है यही है कि ही कर क्योंकि राज्य की प्राप्ति रूप फल वाले कर्मों में लगे हुए मनुष्य की क्षेत्र प्राप्ति रूप फल में प्रयास संभव नहीं है व्यापारो ना ना लिखा है ना कि खेत की प्राप्ति रूप फल में प्रयास संभव नहीं है क्या तद विषय अर्थित्व यहाँ भी ना का संबंध कर लेना और उसी, और उसी तद विषय है ना और उस विषय की भी इच्छा नहीं होगी किसकी क्षेत्र विषय के क्षेत्र क्षेत्र की विषय की भी इच्छा नहीं होगी क्षेत्र की भी इच्छा क्षेत्र प्राप्ति रूप फल के साधन प्रयास वो नहीं करेगा क्षेत्र प्राप्ति के साधन क्षेत्र प्राप्ति के साधन प्रयास को वो नहीं करेगा और क्षेत्र की भी इच्छा उसको पंक्ति लगेगी कि क्षेत्र छे, प्राप्ति रूप फल में प्रयत्न संभव है तथा तथा उसकी उस विषय की उसको इच्छा भी नहीं होगी उस विषय से समझ लेना कि क्षेत्र प्राप्ति रूप फल के साधन को करने की इच्छा साधन को <गणीगी>। और उस विषय की भी इच्छा नहीं होगी तस्मात करते उससे यह सिद्ध होता है उससे यह सिद्ध होता है क्या कर्मणा कि कर्म का मुख्य साधनत्व नहीं है क्या <गणीगी>। ज्ञान कर्मणों समुचितयो न अपि कि ज्ञान कर्मणों समुचितयो अपि न नहीं वो निकाय बाद में भी करेंगे क्या <गणीगी>। ज्ञान कर्मणों समुचित न और मिलकर ज्ञान कर्म के समूह का भी निःश्रेय साधनत्व ना जो ना आम में लिखा है ना कर क्या करेंगे निःश्रेयसाधनत्व ना और ज्ञान कर्म के समुदाय का भी निश्रेयसाधनत्व नहीं है और लगाएंगे की न अपी केवल कैवल फलस्त कर्म साय अपेक्षा कि केवल रूप फल वाले ज्ञान को केवल रूप फल वाले या कैवल रूप फल जनक ज्ञान को कर्म रूप सहयोगी की अपेक्षा नहीं है कैवल रूप फल के जनक ज्ञान को कर्म रूप सहायक की अपेक्षा नहीं है क्योंकि ज्ञान अविद्या का निवर्तक होने के कारण उसका कर्म से विरोध है ज्ञान अविद्या का निवर्तक है और कर्म अविद्या का निवर्तक क्यूँकी ज्ञान को अविद्या का निवर्तक होने के कारण उसका कर्म से विरोध है आगे देखना नहीं तमा तमसो निवर्तकम की तम का निवर्तक नहीं है पहला तमा जो है प्रथमांत है दूसरा तमसा सी है तम तम का ही करते क्योंकि क्योंकि तम तम का निवर्तक नहीं है मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कर्मरूप कर्मरूप मतलब अज्ञान अज्ञान का तम तम तंग का निवर्तक नहीं है मतलब कर्म रूप तम अविद्या रूप तम का निवर्तक नहीं है कर्म रूप तम अविद्या रूप तम का निवर्तक अतः केवलम एव एवम नहीं एवं पाठ है गीता प्रियम में अशुद्ध मुद्रण है अतः केवलम इसलिए यहाँ केवलम करते कर्म कर्मानपेक्षम या कर्म निरपेक्ष इसलिए कर्म अतः केवलम ज्ञानम इसलिए कर्म निरपेक्ष ज्ञान ही निःश्रेयस का साधन है कर्म निरपेक्ष ज्ञान ही क्या है निश्रेयस का साधन है समय देखो है? दो, देख दो मिनट और चला ना, ना। अब यहाँ जो है ना पूर्ण पक्ष आता है ना ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्यों तो नित्य क्या करने प्रत्यय प्राप्त बात है ना कि ये कि कर्म में मोक्ष का साधन नहीं है इसलिए कर्म छोड़ना पड़ेगा कर्म छोड़ना पड़ेगा तो उसको लेकर के पूर्व पक्षी कहता है ना मतलब यह कथन उचित नहीं है क्योंकि नित्य कर्मों के ना करने पर प्रत्यय की प्राप्ति होती है जब प्रत्यय की प्राप्ति होती है तो कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि नित्य कर्मो के न करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है चाहे कैवल्य नित्वात और कैवल्य का नित्यत्व है या कैवल्य नित्य है मोक्ष नित्य है मतलब ये है कहने का कई बल्य नित्य है और यदि वो ज्ञान से प्राप्त होता है तो अनित्य हो जाएगा लो पता है कई बल्य क्या है नित्य है यदि वो ज्ञान से प्राप्त होता है तो क्या है वो अनित्य हो जाएगा ये मतलब होगा ये मतलब क्या है कि नित्य कर्मों के ना करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है तो यदि नित्य कर्म को छोड़ेंगे तो प्रतिवाय की प्राप्ति होगी और फिर क्या कहते हैं ज्ञान से मोक्ष होता है तो ज्ञान को ज्ञान से मोक्ष होता है तो क्या करेंगे ज्ञान योग करेंगे किसके लिए मोक्ष के लिए तो कहते हैं मोक्ष तो नित्य है और यदि आप उसको ज्ञान से प्राप्त करेंगे तो वो कैसा होगा अनित्य हो जाएगा ये मतलब अभिप्राय यहाँ पर है यह तावत तावत वो आपके अलंकार में है तो केवल ज्ञानार्थ केवल प्राप्ति यद यद उत्तम ऐसा बन केवल ज्ञान से केवल की प्राप्ति होती है यद ऐसा जो कहा है एक तद सत्या यह है यह केवल ज्ञान केवल प्राप्ति इसी यदुक्तम केवल ज्ञान से केवल की प्राप्ति होती है ऐसा जो कहा है एकदे अंकित है यथाकर्थ क्योंकि यथाश्रुतान नित्यानाम कर्म नाम, नित्य ना, नित्या नाम करने क्योंकि श्रुति में कहे गए नित्य कर्मों के न करने पर नरक आदि की प्राप्ति रूप प्रत्युवाय होता है क्योंकि श्रुति में कहे गए नित्य कर्मों के ना करने पर नरक आदि की प्राप्ति रूप क्या होता है प्रतिभा होता है इसलिए क्या है कि कर्मों को छोड़ना उचित नहीं है ये मतलब है और तो प्रतिवाह होगा तो जब प्रतिवाह होगा तो मोक्ष भी नहीं हो पाएगा उनके छोड़ने से उनके छोड़ने से ऐसा मतलब है पूर्व पक्षी चल रहा है ना अब पूर्व पक्षी के ऊपर एक शंका और आ गई तर्री एवं तर्री इस प्रकार तो कर्मों से चेंग मोक्ष नहीं होता है कर्मो से मोक्ष नहीं होता यदि आप कर्म में उसका आग्रह है और कर्मों से मोक्ष नहीं होता है तो क्या होगा अनोक्षा यो मोक्ष का अभाव भी होगा मोक्ष का ये सब हुआ क्या आर्थ ग्रंथों का पठन पाठन बंद होने से तमाम समस्या हो गई अब आर्थ ग्रंथ जो सट दर्शन हैं आज जो है ना गौतम का न्याय सूत्र कौन पढ़ता है का भाष्य कौन पढ़ता है क्या तल संग्रह में वाला नाम हाँ बालकों को सुख से न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए तल संग्रहता हूँ तो न्याय शास्त्र जो गौतम के सूत्र है वो कभी बारह साल न्याय पढ़ने से भी पढ़ रहा है क्या तो सुख सुखपूर्वक बोध कब होगा मरने के बाद होगा क्या तो ये सब जो है अनार्थ ग्रंथ जो लिखे गए ना यही सब जो है वो उसके कारण सब समस्या आ गई नहीं तो ऐसा कहीं वैदिक पक्ष है क्या कि वो कर्मों से मुक्त हो जाएगा कोई पक्ष है क्या तो जब पक्ष ही नहीं तो उसके निराकरण के लिए इतना भारी प्रयास क्या तो सब ये जो है ना इतना ग्रंथ जाल दिया गया है व्यक्ति से सब हो गए हैं वेद ऐसा कहते ही नहीं है तो उसके निराकरण का भी भागीरथी प्रयास क्यों करना तो सब भाई मीमांसा मोक्ष का कोई प्रतिपादन नहीं करती है तो नहीं नहीं, नहीं मीमांसा जो मूल ग्रंथ है ना मीमांसा के जो मूल ग्रंथ है वहाँ कहीं भी मोक्ष का मोक्ष का ना खंडन है ना प्रतिपादन है वो कर्मों से स्वर्ग प्राप्ति कहता है कर्मों से कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कहता है आस ग्रंथ में और इसे ये कूड़ा करकट ग्रंथ सभी दर्शन में लिखे गये वही मीमांसा में बाद में लिख दिए गए तो उनमें ये बातें आ गई वही मैं बोलता हूँ ना जब से जाल शुरू हुआ है तब से चक्कर हो गया आर से जो मीमांसा का जो सूत्र है भाष्य हैं, उनमें कहीं भी ऐसी बात नहीं है है ना वो तो कूड़ा करकट वाले बाद में लिख दिया गया तो उनको ही जो है ना प्रमाणिक करना है खंडन करके कर करके वो क्या सब फालतू लिखा है उन लोगों ने और ये भी फालतू है सब ये है ना आर्थ का पठन पाठन बंद होने से आज व्यक्ति इतने ज्यादा कूड़ा करकट के साथ रहे इससे क्या है न तो कोई भगवत प्राप्ति है न कोई समाज है बीस साल न्याय पढ़ोगे क्या मिल जाएगा न तो आपको परमात्मा की उपासना होगी और नहीं आपने समाज सेवा कर पाई समाज के लिए कुछ कर पाए तो तब तू बुद्ध के लिए पढ़ना ठीक है और कुछ भी नहीं रखा है तो वही बता रहा हूँ चल गया है अष्टाध्यायी का क्रम बहुत अच्छा है लेकिन फिर वो कुछ आ गया और बारह सौ आचार्य पास करेंगे अब व्य भाव समाज के आगे कुछ पढ़ाइए है उसमें तो ये जो आज परम्परा ही खत्म हो गई सब ये जितने ग्रंथ देखो सत्यु प्रेता और क्या है अभी दसवीं शताब्दी के पहले लोग कैसे पढ़ते थे पहले मूर्ख थे क्या करे तो इवास्तों में इन ग्रंथों के होने ही से जो है सत्य टक गड़बड़ कर दिया इन ग्रंथों ने नहीं तो सीधे न्याय सूत्र सीधे पढ़े जा सकते हैं मानते है ना बिना किसी मुक्तावली तक संग्रह पढ़ा जा सकता है कोई ऐसी समस्या नहीं गीता सीधे पढ़ी जा सकती है अच्छा पढ़ाने वाला है कोई ये जरूरत है प्रकरण ग्रंथ हो बोला सब सीधे पढ़ा जाता है पहले भी लोग पढ़ते रहे हैं और बल्कि उसके क्या एक अपनी दृष्टि जो वह संकुचित हो जाती है प्रकण ग्रंथों से चश्मा लग जाबिंद जैसा आ जाता है लोगों को तो सही समझ भी नहीं पाता है ये सब हो गया तो ये देखो हम तो पढ़ा रहे हैं देखिए परंपरा है वैसे हम पढ़ा रहे हैं ये तो भाष्य है अच्छी भाष्य तो अच्छा है सर कर्म भी नाश्ती तो कर्मों से मोक्ष नहीं होता है इसी है ना इसलिए मोक्ष का अभाव होगा इसलिए मोक्ष का अभाव भी सिद्ध होगा हाँ मीमांसा में क्या लिखा है लोग कोई तो नहीं जानेंगे बोले मीमांसा ऐसा मानता है बहुत लोग कहेंगे इसलिए खंडन करना पड़ा मूल मीमांसा में कहीं ऐसा है ही नहीं कुछ भी है ना न वहाँ तो बल्कि मीमांसा में लिखा ही है ऐसा कि वहां मोक्ष का कोई जिक्र ही नहीं है कुछ आचार्यों ने कहीं दिया ईश्वर को जानना है तो अध्यात् वेदांत को देख लिया मीमांसा के आचार्यों ने भी कह दिया है दर्शन शास्त्रों का परस्पर में विरोध नहीं है एक क्रमिक तो एक के बाद दूसरा पढ़ने को है ना विरोध नहीं है मतलब विरोध कहीं भी ऐसा नहीं क्रमिक सोफान है परमाणु को जानना है तो न्याय पढ़ लीजिए कर्म को समझना है मीमांसा पढ़ लीजिए आत्म तत्व को समझना है संघ पढ़ लीजिए साधना की प्रक्रिया है तो योग पढ़ लीजिए और आगे परमात्मा को समझना वेदांत पढ़ लीजिए सभी एक दूसरे को पूरा वस्तु स्थिति ये है पर तो वो सब विरोध जा ले रचा गया विरोध ऐसा कब लिखेंगे तो ये शंका हुई यहाँ समाधान देने वाला कहता इस दोषाना या दोष नहीं है समाधान देने वाला यहाँ पूर्व पक्षी है पूर्व पक्षी के ऊपर शंका थी शंका किस पर थी पूर्व पक्षी पूर पर, पर। यह दोष नहीं है क्योंकि नित्यता है।, है तो पूर्व पक्ष बनाए गए हैं अपनी बात की पुष्टि के लिए है न्यूकी मोक्ष की नित्यता है ये बनाए गए हैं पूर्व पक्ष अपनी बात को रखने के लिए काटने के लिए नित्या नाम कर्म नाम क्योंकि नित्य कर्मों के अनुष्ठान से प्रत्युवा की प्राप्ति नित्य कर्मों के अनुष्ठान से प्रतिभा की प्राप्ति नहीं होगी नित्य कर्मों के अनुष्ठान करेंगे तो प्रतिभा की प्राप्ति होगी और चाह प्रति दस अकर्णात और निषिद्ध कर्मों के न करने से अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी अनिष्ट शरीर कौन है पशु शरीर नरक आदि शरीर नरकी शरीर और निषिद्ध कर्मों के न करने से अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी तथा काम्य कर्मों के छुड़ने से इस शरीर की प्राप्ति नहीं होगी इस शरीर कौन है मनुष्य शरीर देवता शरीर की प्राप्ति नहीं होगी बात आए समझ में और क्या वर्तमान शरीर आरम्भ कश कर्मणा और वर्तमान शरीर के आरम्भ कर्म का फल भोग से ना होने पर फल भोग करके ना हो जाएगा ना और वर्तमान शरीर के आरम्भ कर्म का फल भोग से ना होने पर और यहाँ पर करना क्या राग आदि नामकरणा तो और राग आदि के ना करने से यदि कोई कहे राग आदि यदि करेगा कोई व्यक्ति तो राग द्वेष करेगा तो उससे क्या है की उसके संस्कार से व्यक्ति अन्य कर्म को करेगा उसको भोगने के लिए फिर जन्म हो जाएगा तो इसलिए बोला राग आदि चाह रा तो राग आदि के न करने से ये कहा गया नहीं अच्छा ठीक है शरीर इस शरीर के विनाश होने पर इस शरीर के राग ऐसा लगाना फिर कहा गया वर्तमान शरीर के चाह और वर्तमान शरीर के आरम्भ करने का फलो भोग से क्षय होने पर फलो भोग से होने पर और क्या छ्यागि के न करने पर इस शरीर शरीर शरीर के <ills> इस शरीर के के विनाश विनाश होने होने होने पर होने पर इस इस की उत्पत्ति में कारण से ऐसा लगाना अश्विन शरीर चार राग आदि नामकरणात यहाँ ना कर लेना राग आदि कब पहले <imk> इस शरीर के नाश होने पर तथा पूर्व में राग आदि के न करने पर देहांतर की उत्पत्ति में कारण न होने से ऐसी उत्पत्ति का कोई कारण हुआ नूतन उत्पत्ति में कारण न होने से आत्मना स्वरूप स्थाना में कैवल्यम आत्मा की अपने रूप में स्थिति ही कैवल्य है इस प्रकार अप्रतम कैवल्यम इस प्रकार बिना प्रति के ही कैबल्य प्राप्त हो जाता है ये किसने कहा पूर्व ओम पूर्ण मदम पूर्णादर्ण पूर्ण पूर्ण